शो ठॉक गहरे पानी पेट नंबर टू था ये कुछ चीजें हैं जिनका कभी अर्थ था पर अब व्यर्थ हो गए हैं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 छोटे से पर ईस्टर्न आईलैंड में एक हजार बड़ी मूर्तियां हैं कोई भी मूर्ति 20 फीट से छोटी नहीं है और निवासियों की कुल संख्या 200 है और एक हजार बीस फीट से बड़ी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 तो दूसरा मंदिर बनाना शुरू करते कर दियाधारणता देखने में विनोबा ज्यादा समझदार आदमी मालूम पड़ते हैं करपात्री से असलियत ऐसी नहीं है साधारणता देखने में करपात्री निपट पुराणपंथी ना समझ आधुनिक जगत और ज्ञान से वंचित मालूम पड़ते हैं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 अचानक आपको प्रवेश करवा दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे अल कुफा की यह परंपरा है कि वहां अगर कोई आदमी आकस में प्रवेश कर जाए तो वो पागल होकर लौटेगा वो लौटेगा ही इसमें किसी का कोई कसूर नहीं क्योंकि अल कुफा इस तरह के पूरे के पूरे मनस्तरंगों से निर्मित है कि आपका मन उसको झेल नहीं पाएगा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 पूरे वक्त हाथ पर कपते रहेंगे पसीना छूटता रहेगा घबराहट होती रहेगी एक कदम भी उठाएगा तो डरेगा भरोसा अपने पर सब खो गया नींद आती नहीं है बिल्कुल विक्षिप्त और अजीब सी हालत है उसने बहुत इलाज करवाया है क्योंकि वो यहां सब तरह के इलाज उसने करवा लिए कुछ फायदा हुआ नहीं कोई ट्रैंकुलाइजर उसको सुना नहीं सकता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 करीब करीब निकट हैं उन्हीं तीर्थों के जहां आपके फ़ाल्स तीर्थ खड़े हुए और वो जो फ़ाल्स तीर्थ है वो जो झूठे तीर्थ हैं धोखा देने के लिए खड़े किए गए हैं वो इसलिए खड़े किए गए हैं कि आप ठीक पर गलत आदमी न पहुंच जाए और ठीक आदमी तो ठीक तो पहुंच ही जाता है और हर एक तीर्थ की अपनी कुंजियां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 हरियाली वाले पहाड़ को वो न चुने हिमालय जैसा बढ़िया पहाड़ जैनों ने बिल्कुल छोड़ दिया अगर पहाड़ी चुनना था तो हिमालय से बेहतर कुछ भी न था तो हिमालय को बिल्कुल छोड़ दिया सूखा पहाड़ चाहिए खुला पहाड़ चाहिए कम से कम हरियाली हो कम से कम पानी हो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 और अंतर अग्नि के जलाने के उनके जो इसके संयुक्त प्रयोग हैं वो बिल्कुल सुखा डालते जरासी भी आर्द्रता वीरि को प्रवाहित करती है तो उनकी कुंजी जो है तो उन्हें सारा का सारा नदियों से दूर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 गंगा एक अल्केमिक प्रयोग है एक बहुत गहरा रासायनिक प्रयोग है इसमें स्नान करके व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करेगा इसमें स्नान के साथ ही उसके शरीर के भीतर के पानी का जो तत्व वो रूपांतरित होता है वो रूपांतरण थोड़ी देर ही टिकेगा लेकिन उस थोड़ी देर में अगर ठीक प्रयोग किए जाएं तो गति शुरू हो जाएगी रूपांतरण तो थोड़ी देर में विदा हो जाएगा लेकिन गति शुरू हो जाएगी और जिसने एक बार गंगा के पानी को ही पी के जीना शुरू कर दिया वो फिर दूसरा पानी नहीं पी सकेगा फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी क्योंकि तो दूसरा पानी फिर उसके लिए हजार तरह की अड़चने पैदा करेगा और भी बहुत जगह इस तरह गंगा जैसा गंगा पैदा करने की कोशिशें की गई लेकिन कोई भी सफल नहीं बहुत नदियों पर प्रयोग किए गए हैं वो सफल नहीं हो सके क्योंकि पूरी कुंजियां खो गई हैं छोटा मोटा लोगों को ख्याल है कि क्या किया गया होगा वो भी मैं नहीं जानता कितने लोगों को ख्याल है शायद ही आदमी हो जिनको ख्याल हो। कि अल्केमी का इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है गंगा में स्नान तत्काल प्रार्थना या पूजा या मंदिर में प्रवेश या तीर्थ में प्रवेश ये पदार्थ का उपयोग है अंतर यात्रा के लिए तीर्थ में और सब तरह के पदार्थों का भी उपयोग है सब तीर्थ बहुत ख्याल से बनाए गए हैं, जैसे कि इजिप्त में पिरामिड हैं वो इजिप्त की पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं और एक बड़ी मजे की बात है कि इन पिरामिट्स में अंदर क्योंकि पिरािड्स जब बने तब वैज्ञानिकों का ख्याल है इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकती आदमी के पास बिजली नहीं हो सकती ऐसा वैज्ञानिकों का ख्याल कि बिजली नहीं हो सकती बिजली का आविष्कार कहां कोई दस हजार वर्ष पुराना पिरामिड है कोई बीस हजार वर्ष पुराना पिरामिट है वहां बिजली का तो कोई उपाय नहीं तो इनके अंदर और इतना अंधेरा है कि इनके अंदर अंधेरे में जाने का कोई उपाय नहीं तो या तो लोग मसाल ले जाते हो या दिए ले जाते हो लेकिन धुएं का एक भी निशान नहीं है इतने परमिट्स में कहीं इसलिए बड़ी मुश्किल है अगर मसाले लोग ले गए छोटा सा दिया घर में जलाइए तो पता चल जाता अगर लोग मसाले भीतर ले गए तो इन पत्थरों पर कही कहीं ना कहीं धुएं के निशान होने चाहिए और इतने लंबे अंदर रास्ते हैं कि अंधेरे में जाया नहीं जा सकता इतने मोड़ वाले रास्ते हैं गृह अंधकार है तो दो ही उपाय हैं, या तो हम माने कि बिजली रही होगी लेकिन बिजली की कोई तरह की फिटिंग का कोई कहीं कोई निशान नहीं है बिजली का कुछ तो पहुंचाने का इंसान होना चाहिए फिर और जो भी आदमी सोच सकता है तेल घी उन सब से किसी न किसी तरह के धुएं के निशान पड़ते हैं वो कहीं भी नहीं है वो इतने साफ सुथरे हैं अंदर पत्थर कि उनमें कभी कोई धुआं नहीं पड़ा है फिर क्या इनके भीतर आदमी कैसे जाता रहा है? कोई कहे नहीं जाता रहा होगा तो इतने रास्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है सीढ़ियां हैं रास्ते हैं द्वार है, है दरवाजे हैं अंदर सब चलने फिरने का बड़ा इंजाम है एक एक पेरािड में बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं बैठने के स्थान है अंदर ये सब किस लिए होंगे वो पहेली बनी रह गई है वो वो उनको साफ नहीं हो पाएगी कभी भी वो उनको कभी साफ ना हो पाए, क्योंकि पेरामिड को वो समझ रहे हैं कि समझ भी नहीं है साफ किए किस लिए बनाए गए समझते हैं किसी सम्राट का फितूर होगा कुछ कुछ होगा तीर्थें और इन प्रिमेट्स में प्रवेश का सूत्र यही है कि जब कोई अंतर अग्नि पर ठीक से प्रयोग करता है तो उसका शरीर आभा फेंकने लगता है और वो में प्रवेश कर सकता है तो ना तो यहां बिजली उपयोग की गई है ना यहां कभी दिए उपयोग किए गए हैं ना कभी मसाल उपयोग की गई है सिर्फ शरीर की दीप्ति उपयोग की गई है लेकिन वो शरीर की दीप्ति विशेष अग्नि के प्रयोग से ही हो सके और इसलिए इनका कोई उपाय नहीं इनमें प्रवेश ही वही करेगा जो इस अंधकार में मजे से चल सके वो उसकी कसौटी भी है परीक्षा भी है और उसके प्रवेश का हक भी है वो हकदार भी है जब पहली दफा 1905 या 10 में एक एक पेमिट खोजा जा रहा था तो जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था उसका सही होगी। अचानक खो हो गया बहुत तलाश की कुछ पता ना चले यही डर हुआ कि वो किसी गलिहारे में अंदर तो बहुत प्रकाश और सर्च लाइट ले जाके खोजा बिना हो सके पता न चले वो कोई 24 घंटे खोया रहा 24 घंटे बाद वो कोई रात दो बजे भागा हुआ आया करीब करीब पागल हालत। उसने कहा कि मैं ऐसा टटोल के अंदर जा रहा था कहीं मुझे दरवाजा मालूम पड़ा मैं अंदर गया और फिर ऐसा लगा कि पीछे कोई चीज बंद हो गई और मैंने लौट के देखा तो दरवाजा तो बंद हो चुका था जब मैं आया तब तब खुला था बस दरवाजा भी नहीं था कोई सिर्फ खुला था जब मैं अंदर गया तो कोई चट्टान सड़क के बंद हो गई फिर मैं बहुत चिल्लाया लेकिन कोई उपाय नहीं था फिर इसके सिवा कोई उपाय नहीं था कि मैं और आगे चला जाऊं और मैं ऐसी अद्भुत चीजें देख के लौटा हूं जिसका कोई हिसाब लगाना वो इतनी देर गुमा रहा है यह पक्का है वो इतना परेशान लौटा है ये पक्का है लेकिन जो बातें वो कह रहा वो भरोसे की नहीं ये चीजें होंगी फिर बहुत खोजबीन की गई उस दरवाजे की लेकिन वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका ना तो वो ये बता पाया कि वो कहां से प्रवेश किया ना वो ये बता पाया कि वो कहां से निकला तो समझा कि या तो वो बेहोश हो गया या उसने कोई सपना देखा या वो कहीं सो गया तो उपाय लेकिन जो चीजें उसने कही थी वो सब नोट कर ली गई जो जो उसने देखी फिर खुदाई में पुस्तकें मिली जिनमें उन चीजों का वर्णन भी मिला तब बहुत मुसीबत हो गई कि वो चीजें किसी कमरे में वहां बंद है लेकिन उस कमरे का द्वार किसी विशेष मनोदशा में खुलता है अब इस बात की संभावना है कि यह संयोग घटना थी कि इसकी मनोदशा वैसी रही हो इसकी मनोदशा वैसी रही सयोगिक घटना है क्योंकि इससे तो कुछ पता नहीं था लेकिन द्वार खुला तो जिन गुप्त तीर्थों की मैं बात कर रहा हूं उनके द्वार है उन तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं लेकिन उन सबके आंतरिक सूत्र इन तीर्थों में ऐसा सारा इंजाम है कि जिनका उपयोग करके चेतना गतिमान हो सके जैसे कि पिरािड्स के सारे कमरे उनका आयतन कभी आपने ख्याल किया हो छप्पर बहुत नीचा हो यद्य आपके सिर को नहीं छुआ होता ये छप्पर थोड़ा सड़क के नीचे आने लगे हमको दबाएगा नहीं हम सभी दो फीट ऊंचा है लेकिन हमारे भीतर कोई चीज दबने लगेगी इस छप्पर नीचे आने लगे यह भी हमारे सिर पर नहीं आ गया है लेकिन हम हाँ भीतर कोई चीज दबने लगेगी जब आप एक नीचे छप्पर के भीतर प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज सिकुड़ती है और जब आप एक बड़े छप्पर के नीचे प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज फैलती है बाहर के कमरे का आयतन इस ढंग से निर्मित किया जा सकता है ठीक उतना किया जा सकता है जितने में आपके भीतर ध्यान आसान हो जाएगा सरलतम हो जाए आपके भीतर उतना आयतन निर्मित किया जा सकता उतना आयतन खोज लिया गया था उस आयतन का उपयोग किया जा सकता आपके भीतर सिकुड़ने और फैलने के लिए उस कमरे के भीतर रंग उस कमरे के भीतर गंध उस कमरे के भीतर ध्वनि इन सब का इंतजाम किया जा सकता है जो आपको ध्यान के लिए साथी हो जाए सब तीर्थों का अपना संगीत था सच तो यह है कि सब संगीत तीर्थों में पैदा हुआ और सब संगीत साधकों ने पैदा किया सब संगीत किसी दिन मंदिर में पैदा हुआ सब नृत्य किसी दिन मंदिर में पैदा हुए सब सुगंध पहली दफे मंदिर में उपयोग की गई और जब एक दफ्ता यह बात पता चल गई कि संगीत के माध्यम से कोई व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है तो संगीत के माध्यम से परमात्मा के विपरीत जा सकता है यह भी ख्याल में आ गया और तब बाद में दूसरे संगीत खोजे गए और किसी गंध से व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है तो किसी गंध से कामुकता की तरफ जा सकता है वो गंधे भी खोज ली गई किसी विशेष आयतन में ध्यानस्थ हो सकता है तो किसी विशेष आयतन में ध्यान से रोका जा सकता है वो भी खोज लिया जैसे भी चीन में ब्रेन वाश के लिए जहां वो कैदियों को खड़ा करते हैं तो उसका विशेष आयतन है उस कोशी का उस विशेष आयतन में खड़ा करते हैं और उन्होंने अनुभव किया कि उस आयतन में कमी बड़ी करने से ब्रेन वाश करने में मुसीबत पड़ती है तो एक निश्चित आयतन हजारों प्रयोग करके तय हो गया कि इतनी ऊंची इतनी चौड़ी इतने आयतन की कोठरी में कैदी को खड़ा कर दो तो कितनी देर में डिटोरिएट हो जाएगा कितनी देर में खो देगा अपने दिमाग को फिर उसमें एक विशेष ध्वनि भी पैदा करो तो और जल्दी खो देगा खास जगह उसके मस्तिष्क पर हैमरिंग करो तो और जल्दी खो देगा तो कुछ नहीं करते एक मटका ऊपर रख देते हैं एक एक बूंद पानी टिप टिप उसकी खोपड़ी पे है। पर टपक रखा अपना लय रिदम है उसकी बस टिप टाप टिप टाप वो पानी सिर्फ पर टपकता रहे 24 घंटे और वो आदमी खड़ा है बैठ नहीं सकता हिल नहीं सकता आयतन इतना है कोठरी का लेट नहीं सकता खड़ा रहेगा और मस्तिष्क वो टिप टिप पानी गिरता रहेगा आधा घंटा पूरे होते होते तीस मिनट पूरे होते होते सिवाय टिप टिप के आवाज के कुछ नहीं बचेगा और तब आवाज इतने जोर से मालूम होने लगेगी जैसे पहाड़ गिर रहा हो अकेली आवाज रह जाएगी उस आयतन में और 24 घंटे वो आपके दिमाग को अस्त व्यस्त कर देंगे 24 घंटे बाद जब आपको बाहर निकालेंगे तो आप वो आदमी नहीं है उन्होंने आपको सब तरह से तोड़ दिया अधीतर पर ये सारे के सारे प्रयोग पहली दफा तीर्थों में खोजे गए मंदिरों में खोजे गए जहां से आदमी को सहायता पहुंचाई जा सके मंदिर के घंटे हैं मंदिर की ध्वनिया हैं धूप है गंध है फूल है सब नियोजित था और एक सातत्य रखने की कोशिश की गई कंट्यूटी न टूटे बीच में कहीं कोई व्यवधान न पड़े तो अहिर्निस धाराचल जारी रहेगी तो सुबह इतने वक्त आरती होगी इतनी देर चलेगी इस मंत्र के साथ होगी दोपहर आरती होगी इतनी देर चलेगी इस मंत्र के साथ होगी सांझ आरती होगी इतनी देर होगी इस मंत्र के साथ चलेगी ये सातत्य ध्वनियों का उस कोठरी में गूंजता रहेगा पहला सातत्य टूटे तो उसके पहले दूसरा रिप्लेस हो जाए हजारों साल तक चलेगा तो जैसे मैंने कहा कि पानी को अगर लाख दफा पुनः पुनः पानी बनाया जाए भाप बनाकर तो जैसे उसकी क्वालिटी बदलती है अल्केमी के हिसाब से एक ध्वनि को लाखों दफे पैदा किया जाए एक कमरे में उस कमरे की पूरी तरंग गुणवत्ता बदल जाती है उसकी पूरी क्वालिटी बदल जाती उस बीच व्यक्ति को खड़ा कर देना उसके पास खड़ा कर देना उसको रूपांतरित होने के लिए आसानी जुटा देता और चूंकि हमारा सारा का सारा व्यक्तित्व तो पदार्थ से निर्मित है पदार्थ में जो भी फर्क होते हैं वे हमारे व्यक्तित्व को बदलने लगते हैं और आदमी इतना बाहर है कि पहले बाहर से ही फर्क उसको आसान पड़ते हैं भीतर के फर्क तो पहले बहुत कठिन पड़ते हैं तो दूसरा उपाय था पदार्थ के द्वारा सारी ऐसी व्यवस्था पर व्यवस्था दे देना कि आपके शरीर को जो जो सहयोगी हो, हो वो हो जाए और तीसरी बात थी ये हमारा भ्रम ही है आमतौर से कि हम व्यक्ति हैं ये बड़ा थोथा भ्रम है यहां हम इतने लोग बैठे हैं अगर हम शांत होकर बैठे तो यहां इतने लोग नहीं रह जाते एक ही व्यक्तित्व रह जाता है एक शांति का व्यक्तित्व रह जाता है और हम सबकी चेतनाएं एक दूसरे में तरंगित और प्रवाहित होने लगती है तो तीर्थ जो है वो मास एक्सपेरिमेंट है तो एक वर्ष पर विशेष दिन करोड़ों लोग एक तीर्थ में इकट्ठे हो जाएंगे एक ही आकांक्षा एक ही अभी से सैकड़ों मिल की यात्रा करके आ जाएंगे एक विशेष घड़ी में एक विशेष तारे के साथ एक विशेष नक्षत्र में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे इसमें कई बातें हैं पहली बात जो समझ लेने की है वो ये कि ये जो करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं एक अभी और एक आकांक्षा से एक प्रार्थना से एक ध्वनि एक धुन करते हुए आ गए हैं ये एक पुल बन गया चेतना का एक करोड़ लोगों का पुल हो गया चेतना का यहां व्यक्ति नहीं है अगर कुंभ में देखे तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता भीड़ निपट भीड़ जहां कोई चेहरा नहीं चेहरा बचेगा कहां इतनी भीड़ में निपट भीड़ रह गई फेसलेस एक करोड़ आदमी इकट्ठा है कौन कौन है अब कोई अर्थ नहीं रह गया कौन राजा है कौन रंग है कोई मतलब नहीं रह गया कौन गरीब है कौन अमीर है कोई मतलब नहीं रह गया, हो गया सब और ये एक करोड़ आदमी एक ही अभीपा से एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए एक ही प्रार्थना से एक ही आकांक्षा से इन सबकी चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होना शुरू अगर एक करोड़ लोगों की चेतना का पुल बन सके एक इकट्ठा रूप बन जाए तो इस चेतना का के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं ये बड़ा कांटेक्ट फील्ड है निश्चय ने कहीं लिखा वो सुबह एक बगीचे में गुजर रहा है एक एक छोटा सा लंबा कीड़ा उसको उसका पैर लग जाता है तो कीड़ा जल्दी से सुकुड़ के गोल घुंडी बनाकर बैठ जाते तो निशसे बड़ा हैरान हुआ उसने कई दफा ये बात देखी है कि कीड़ों को जरा चोट लग जाए तो वो तत्काल सुकुड़ के क्यों बैठ जाते तो फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि बहुत सोच के मुझे ख्याल में आया कि वो कॉन्टेक्ट फील्ड कम कर लेते बचाव का ज्यादा उपाय हो गए कीड़ा अगर पूरा लंबा उस पे पैर पड़ सकता है ज्यादा जगह वो गेर रहा है उससे सिकुड़ के जल्दी से छोटी जगह में से सिकुड़ गया अब उस पे पैर पड़ने की संभावना अनुपात में कम हो गई तो वो सुरक्षा कर रहा है अपनी वो अपना कांटेक्ट फील्ड छोटा कर कर रहा है और जो कीड़ा जितने जल्दी ये कांटेक्ट फील्ड छोटा कर लेता है वो उतना बचाव कर लेता है आदमी की चेतना कितना बड़ा कांटेक्ट फील्ड निर्मित करती है परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना है उस बड़ी घटना के लिए जितनी जगह हम बना सकें उतनी उपयोगी इंडिविजुअल प्रेयर तो बहुत बाद में पैदा हुई व्यक्तिगत जत्त प्रार्थना प्रार्थना का मूल रूप तो समूहगत व्यक्ति प्रार्थना तो तब पैदा हुई जब एक एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया और किसी के साथ पुलअप होना मुश्किल हो गया किसी के साथ हम एक हो जाए और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई तब से प्रेयर का फायदा खो गए असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती हम इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हम जितने बड़ा क्षेत्र दे सके उसके अवतरण के लिए उतना ही सुगम होगा तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते फिर खास घड़ी में करते खास नक्षत्र में करते खास दिन पर करते खास वर्ष में करते वो सब सुनिश्चित विधियां थी यानी उस घड़ी में उस नक्षत्र में पहले भी कांटेक्ट हुआ है और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है इसे भी समझ लेना चाहिए जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है जैसे कि वर्षा आती है खास दिन पर आ जाती है। और अगर आज नहीं आती खास दिन पर तो उसका कारण है कि हमने छेड़छाड़ की है अन्य दिन बिल्कुल तय थे घड़ी तय थी सब तय था वो उस वक्त आ जाती थी गर्मी आती थी खास वक्त सर्दी आती थी खास वक्त वसंत आता खास वक्त सब बना था शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है जब स्त्रियों का मासिक धर्म वो ठीक चांद के साथ चलता रहता ठीक 28 दिन में उसे लौटाना चाहिए अगर बिल्कुल ठीक है शरीर स्वस्थ है तो वह अट्ठाईस दिन में लौटाना चाहिए वो चांद के साथ ही यात्रा कर रहा वो 28 दिन में नहीं लौटता तो तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है सारी घटनाएं एक एक क्रम में आवर्तित होती हैं तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं। और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई वो घड़ी जो जा है ज्यादा पोटेंशियल हो गई उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पे लोग इकट्ठे होते रहेंगे सैकड़ों वर्षों और अगर यह कई बार हो चुका तो वो घड़ी सुनिश्चित होती जाएगी वो बिल्कुल तय हो जाएगी जैसे कि कुंभ के मेले पर गंगा में कौन पहले उतरे वो भारी दंगे का कारण हो जा क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं उतर सकते एक घड़ी में और वो घड़ी तो बहुत सुनिश्चित है बहुत बारीक है तो उसमें कौन उतरे है? उस उस पहली घड़ी में वो सुनिश्चित हो गया वो जिन्होंने वो घड़ी खोजी है या जिनकी परंपरा और जिनके की धारा में वो उस घड़ी का पहले अवतरण हुआ है वो उसके मालिक वो उस घड़ी में पहले उतर जाएंगे और कभी कभी इंच का फर्क हो जाता है परमात्मा का अवतरण करीब करीब बिजली की कौन जैसा है कोंधा और खो गया उस क्षण में आप खुले रहे जगे रहे तो घटना घट गट जाए उस क्षण में आंख बंद हो गई सोए रहे तो घटना खो जाए तो तीर्थ का तीसरा महत्व तो था माफ पेरिमेंट समूह प्रयोग अधिकतम विराट पैमाने पर उतारा जा सके और सरल जब लोग थे तो यह घटना बड़ी आसानी से घटती थी ऐसा नहीं था उस दिन तीर्थ बड़े सार्थक थे तीर्थ से कभी कोई खाली नहीं लौटता था इसलिए तो आज भी खाली लौट आता है फिर भी आदमी फिर दोबारा चला जाता है उस दिन कोई खाली नहीं लौटता था वो ट्रांसफॉर्म होकर लौटता ही था पर वो बहुत सरल और इनोसेंट समाज की घटनाएं हैं क्योंकि जितना सरल समाज हो और जहां व्यक्तित्व का बोध जितना कम हो वहां तीर्थ का ये तीसरा प्रयोग काम करेगा अन्यथा नहीं करेगा जैसे आज भी अगर आदिवासी में जाए तो व्यक्तित्व का बोध नहीं मैं का ख्याल कम है हम का ख्याल ज्यादा है कुछ तो भाषाएं हैं ऐसी जिनमें मैं नहीं है हम ही आदिवासी कबीलों की ढेर भाषाएं हैं जिनमें मैं शब्द नहीं जब आदिवासी बोलता है, तो बोलता है हम ऐसा नहीं कि भाषा ही है वो मैं का कंसेप्ट ही पैदा नहीं हुआ है और वो इतना जुड़ा हुआ है कि कई दफे तो बहुत अनूठे अनूठे परिणाम उससे निकले सिंगापुर के पास एक छोटे से द्वीप पर जब पहली दफा पश्चिमी लोगों ने हमला किया तो वो बड़े हैरान हुए क्योंकि जो चीफ था उसका जो प्रमुख था कबीले का वो आया किनारे पर और जो हमलावर थे उनसे उसने कहा कि हम तो निहित लोग हैं पर हम परतंत्र नहीं हो सकते हैं तो उसने कहा वो तो होने ही पड़ेगा क्योंकि तुम सब साथ सामान पास तो कुछ भी नहीं उनका हमारे पास तो कुछ नहीं है लड़ाई का उपाय लेकिन हम मरना जानते हैं हम मर जाएंगे उसे भरोसा नहीं आया कि कोई ऐसे मरता है बड़ी अद्भुत घटना ऐतिहासिक घटनाओं में एक घटना घटी कि जब ये राजी नहीं हुए और उन्होंने कदम रख दिए दीप पर उतर गए तो पूरा कबीला इकट्ठा हुआ कोई 500 लोग तट पे इकट्ठे हुए और वो देख के दंग रह गए कि उनका प्रमुख पहले मर के गिर गया और फिर दूसरे लोग मर के गिरने लगे मर के गिरने लगे बिना किसी छोरा भोंकने के वो घबरा गए तो वापस लौट गए दे। ये देखते दे। पहले तो उन्होंने समझाया कि लोग गिर के ऐसे ही गिर गए होंगे हम देखा को तो आदमी खत्म हो गए अभी तक साफ नहीं हो सका कि क्या घटना घटी असल में हम की कॉन्सियसनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो मृत्यु ऐसी संक्रामक हो सकती है एक के मरते ही फैल सकते है। कई जानवर मर जाते हैं भेड़ें मर जाती हैं एक भेड़ मरी के मरना फैल जाता है भेड़ के पास मैं का बोध बहुत कम हम का बोध है भेड़ों को चलते भी देखें तो मालूम पड़ेगा कि हम चल रहा है सब सटे हैं एक दूसरे से एक ही जीवन जैसे सरकता हो एक भेड़ मरी की दूसरी भेड़ को मरने जैसा हो जाए मृत्यु फैल जाएगी भीतर तो जब समाज बहुत हम के बोध से भरा था और मैं का बोध बहुत कम था तब तीर्थ बड़ा कारगर था बहुत कारगर था अब उसकी उसकी उपयोगिता उसी मात्रा में कम हो जाएगी जिस मात्रा में मैं का बोध बढ़ जाएगा आखिरी बात जो तीर्थ के बाबत ख्याल में लेना चाहिए वो ये सिंबॉलिक एक्ट का प्रतीकात्मक कृत्य का मूल्य है भारी जैसे जैसे जीसस के पास कोई आता और कहता है मैंने ये ये पाप किए जीसस सामने कन्फेस कर देता सब बता देता मैंने ये पाप किए मैंने ये पाप किए मैंने ये पाप और जीसस के सिर पर हाथ रख के कह देते हैं कि जा तुझे माफ किया अब इस आदमी ने पाप किए जीसस के कहने से माफ कैसे हो जाएंगे और जीसस कौन है? और उनके हाथ रखने से माफ हो जाएंगे तो इस आदमी ने खून किया उसका क्या होगा या हमने कहा कि आदमी पाप करे गंगा में स्नान कर ले और मुक्त हो जाए। बिल्कुल पागल पर मालूम होता क्योंकि तो इसने हत्या की है चोरी की है बेईमानी की है गंगा में स्नान करके मुक्त कैसे हो जाएगा तब यहां दो बात समझ लेनी जरूरी है एक तो यह कि पाप असली घटना नहीं है स्मृति असली घटना है मेमोरी पाप नहीं एक्ट नहीं असली घटना जो आप में चिपकी रह जाती है वह स्मृति आपने हत्या की है ये उतना बड़ा सवाल नहीं है आखिर में आपने हत्या की है यह स्मृति कांटे की तरह पीछा करेगी जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि हत्या की है कि नहीं किए वो नाटक का हिस्सा उससे कोई बहुत मूल्य नहीं है न कोई मरता है कभी ना कोई मार सकता है कोई मगर यह स्मृति आपका पीछा करेगी कि मैंने हत्या की मैंने चोरी की ये पीछा करेगी और ये पत्थर की तरह आपकी छाती पर पड़ी रहेगी वो कृत्य तो गया अनंत में खो गया वो कृत तो अनंत ने संभाल लिया सच तो यह है कि सब कृत्य अनंत के हैं आप ना नक उसके लिए परेशान हैं अगर चोरी भी हुई है आपसे तो भी अनंत के ही द्वारा आपसे हुई है हत्या भी हुई तो भी अनंत के द्वारा आपसे हुई है आप नाहक बीच में अपनी स्मृति लेकर खड़े किए कि मैंने किया अब ये मैंने किया और ये स्मृति आपकी छाती पे बोझ है क्राइस्ट करते कन्फेस्ट कर दो मैं तुम्हें माफ किए देता हूँ और जो क्राइस्ट पर भरोसा करता है वो पवित्र होकर लौटेगा असल में क्राइस्ट पाप से तो मुक्त नहीं कर सकते लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकते हैं स्मृति ही है असली सवाल है गंगा पाप से मुक्त तो नहीं कर सकती लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकती अगर कोई भरोसा लेके गया कि गंगा में डुबकी लगाते ही सारे पाप से बाहर हो जाऊंगा और ऐसा अगर उसके चित्त में और कलेक्टिव अनकॉन्सियस में उसके समाज के करोड़ों वर्ष की धारणा है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप से छुटकारा हो जाए पाप से छुटकारा नहीं होगा चोरी को अब कुछ और नहीं किया जा सकता हत्या जो हो गई हो गई लेकिन ये व्यक्ति पानी के बाहर जब निकलेगा सिम्बोलिक एक्ट हो गया क्राइस्ट कितने दिन दुनिया में रहेंगे कितने पापियों से मिलेंगे कितने पापी कन्फेस्ट कर पाएंगे इसलिए हिंदुओं ने ज्यादा स्थाई व्यवस्था खोजी व्यक्ति से नहीं बांधा एक नदी से बांधा वो नदी कन्फेशन लेती रहेगी वो नदी माफ करती रहेगी और ये अनंत रहेगी और ये और ये दारा स्थाई हो जाएगी क्राइस्ट कितने दिन रहेंगे मुश्किल से क्राइस्ट तीन साल काम कर पाए कुल तीन साल तीस से लेकर तैतीस साल की उम्र तक तीन साल में कितने पापी फेस करेंगे कितने पापी उनके पास आएंगे कितने लोगों के सिर पर हाथ रखेंगे क्या होगा इसलिए व्यक्ति से नहीं बांधा अव्यक्ति धारा से बांध दिया तो तीर्थ है वहां जाएगा कोई वो मुक्त होकर लौटेगा वो स्मृति से मुक्त हो स्मृति ही तो बंधन है वो स्वप्न जो आपने देखा है आपका पीछा कर रहा है असली सवाल वही है असली सवाल वही और निश्चित ही उससे छुटकारा हो सकता है लेकिन उस छुटकारे में दो बातें जरूरी हैं बड़ी बात तो यह जरूरी है कि आपकी ऐसी निष्ठा होगी मुक्ति हो जाएगी और आपकी निष्ठा कैसे होगी आपकी निष्ठा तभी हो सकती जब आपको ऐसा ख्यालों हो कि लाखों वर्ष से ऐसा वहां होता रहा और कोई उपाय नहीं यहां होता रहा लाखों वर्ष इसलिए कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन है जैसे काशी वो सनातन है सच एक पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी वो एक अर्थ में सनातन है बिल्कुल सनातन है मैंने आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है उसका मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि उतनी बड़ी धारा सजेशन देती है वहां कितने लोग मुक्त हुए हैं वहां कितने लोग शांत हुए हैं वहां कितने लोगों ने पवित्रता को अनुभव किया वहां कितने लोगों के पाप झड़ गए वो एक लंबी धारा है वो सुझाव गहरा होता चला जाता है वो सरल चित्त में जाके निष्ठा बन जाता है। और वो निष्ठा बन जाए तो तीर्थ कारगर हो जाता है। तो निष्ठाना बन पाए तो तीर्थ बेकार हो जाता तीर्थ आप के बिना कुछ नहीं कर सकता आपका कोऑपरेशन चाहिए पड़ेगा लेकिन आप भी कोऑपरेशन तभी देते हैं जब तीर्थ का एक एक धारा हो एक एक आस हो तो हिंदू कहते हैं कि काशी जो है वो इस जमीन का हिस्सा नहीं है इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं वो अलग ही टुकड़ा है उस शिव की नगरी अलग ही है वो सनातन है। सब नगर बनेंगे बिगड़ेंगे वो बनी रहेगी सच में कई दफा हैरान होता है हैरानी होती है व्यक्ति तो खो जाते बुद्ध काशी आए जैनों के तीर्थंकर काशी में पैदा हुए खो गए। काशी ने सबको देखा शंकराचार्य आए खो गए कबीर बसे खो गए काशी ने तीर्थंकर देखे अवतार देखे संत देखे सब खोते चले उनका तो कहीं कोई निशान नहीं रह जाता लेकिन काशी बनी रहती उन सब की पवित्रता को उन सारे लोगों के पुण्य को उन सारे लोगों की कि जीवनधारा को उनकी सब सुगंध को आत्मसात कर लेती और बनी रहती ये जो स्थिति है यह निश्चित ही पृथ्वी से अलग हो जाती है मेटाफोरिकली बिल्कुल अलग हो जाती है इसका अपना एक शाश्वत रूप हो गया इसका अपना व्यक्तित्व हो गया इस नगर इस नगर पर से बुद्ध गुजरे गलियों में बैठ के कबीर ने चर्चा की वो सब कहानी हो गई वो सब स्वप्न हो गया पर ये नगर उन सबको आत्मसात किए चलता जाता और अगर कभी कोई निष्ठा से इस नगर में प्रवेश करे तो वो फिर से बुद्ध को चलता हुआ देख सकता है वो फिर से पार्सनाथ को गुजरते हुए देख सकता वो फिर से देखेगा तुलसीदास को वो फिर से देखेगा कबीर को अगर कोई निष्ठा से इस काशी को सहानुभूति से निकट जाए तो ये काशी साधारण नगर न रह जाएगी लंदन या बम्बई जैसा एक असाधारण चिन्ह रूप ले लेगी और इसकी चिन्हयता बड़ी शास्व है बड़ी पुरातन है इतिहास खो जाते हैं सभ्यताएं बनती और बिगड़ती हैं आती हैं और चली जाती है और ये ये अपनी एक अंत धारा को संजोए हुए चलती रहती इसके रास्ते पर खड़ा होना इसके घाट पर स्नान करना इसमें बैठ के ध्यान करने के प्रयोजन आप भी हिस्सा हो गए एक अनंत धारा के ये भरोसा कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा खतरनाक है प्रभु का सहारा लिया जा सकता है अनेक रूपों में उसके तीर्थों में उसके मंदिरों में उसका सहारा लिया जा सकता उस सब सहारे के लिए सारा आयोजन है ये तो कुछ बातें जो ठीक से समझ में आ सके वो मैंने कही जो ठीक से समझ में आ सकें बुद्धि जिनको देख पाए समझ पाए पर ये पर्याप्त नहीं है बहुत सी बातें हैं तीर्थ के साथ जो समझ में नहीं आ सकेंगी पर घटित होती हैं जिनको बुद्धि साफ साफ नहीं बिठा पाएगी और जिनका गणित नहीं बनाया जा सकेगा लेकिन घटित होती है दो तो तीन बातें सिर्फ उल्लेख कर दू क्योंकि वो घटित होती हैं जैसे कि आप कहीं भी जाके एकांत में कहीं भी जाके बैठ के साधना करें तो बहुत कम संभावना है कि आपको अपने आसपास किन्हीं आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव लेकिन तीर्थ में करें तो बहुत जोर से होगा कहीं भी करें वो अनुभव नहीं होगा लेकिन तीर्थ में आपको प्रेजेंस मालूम पड़ेगी थोड़ी बहुत नहीं बहुत गहन कभी इतनी गहन हो जाती कि आप मालूम पड़ेंगे कि कम है और दूसरे की प्रेजेंस ज्यादा है जैसे कैलाश है कैलाश हिंदुओं का भी तीर्थ रहा है और तिबेतन बुद्धों का भी पर कैलाश बिल्कुल निर्जन है वहां कोई कोई आवास नहीं है कोई पुजारी नहीं है कोई पंडा नहीं है कोई प्रकट आवास नहीं है कैलाश लेकिन जो भी कैलाश पर जाकर ध्यान का प्रयोग करेगा वो कैलाश को पूरी तरह बसा हुआ पाएगा जैसे ही कैलाश पर पहुंचेगा अगर थोड़ी भी ध्यान की क्षमता है तो कैलाश से कभी कोई यह खबर लेके नहीं लौटेगा कि वो निर्जन है इतना सघन बसा है इतने लोग हैं और इतने अद्भुत लोग हैं ऐसे कोई बिना ध्यान के कैलाश जाएगा तो कैलाश खाली इसलिए चांद के संबंध में जो लोग और तरह से खोज करते हैं उनका ख्याल नहीं है कि चांद निर्जन है जिन्होंने कैलाश को अनुभव किया वो कभी नहीं मानेंगे कि चांद निर्जन है लेकिन आपके यात्री को चांद पे कोई नहीं मिलेगा जरूरी नहीं है इससे कि कोई ना हो आपके यात्री को कोई नहीं मिलेगा इसलिए बिचारे जैन उनके ग्रंथों में बहुत वर्णन है चांद पर तो किस किस तरह के देवता हैं, क्या है बड़ी मुश्किल में पड़ गए कोई नहीं और उनके साधु सन्यासी बड़ी मुश्किल में तो वो बिचारे एक ही उपाय कर सकते हैं उनको कुछ और पता नहीं वो यही कह सकते हैं कि तुम तो असली चांद पे पहुंचे ही नहीं <laughs> वो इसके समय और क्या कहेंगे तभी गुजरात में कोई मुझे कह रहा था कोई जैन मुनि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए तुम असली चांद पे नहीं ये वो कभी सिद्ध न कर पाएंगे आदमी असली चांद पे पहुंच गया है लेकिन उनकी कठिनाई है ये कि उनकी किताब में लिखा है वो आवाज़ है वहां वहां इस तरह के देवता रहते है तो उनकी किताब में लिखा है और उनको तो कुछ पता नहीं तो किताब है और अब वैज्ञानिक की रिपोर्ट है कि वहां कोई भी नहीं है अब क्या करना है तो साधारण बुद्धि जो कर सकती है वो ये कि तुम फिर उस चांद पे नहीं पहुंचे एक तो ये और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर पड़ेगा हमारा शास्त्र गलत हुआ तो जब तक जिद बांध रखेंगे बांध रखेंगे कि नहीं तुम उस जगह नहीं पहुंचे तो एक जैन मुनि ने तो ये कहा कि आप वहां नहीं पहुंचे अब इंकार भी नहीं कर सकते पहुंचे तो जरूर है तो फिर कहा पहुंच गए तो उन्होंने क्या कभी कभी हास्यास्पद रिड्डी रिडिकुलस हो जाती बात है बात उन्होंने कहा कि वहां देवताओं के जो विमान ठहरे रहते हैं चारों तरफ आप किसी विमान पर उतर गए वो बड़े विराट विमान है और किसी को उतर के आप लौट आये चांद पर आप ठीक चांद की भूमि पर नहीं उतर सके अब ये सब पागलपन लेकिन इस पागलपन के पीछे कुछ कारण है वो कारण ये है कि एक धारा है कोई अंदाजन 20,000 वर्ष से जैनों की धारा है कि चांद पर आवाज़ है पर अब वो ख्याल में उनको नहीं है कि वो आवाज़ किस तरह का है वो आवाज कैलाश जैसा आवाज है वो आवाज तीर्थों जैसा आवाज़ है जब आप तीर्थ पर जाएंगे तो एक तीर्थ तो वो काशी है जो दिखाई पड़ती है जिससे आप रेलवे से उतर जाएंगे स्टेशन पे एक तो काशी वो है इसलिए काशी के दो रूप हैं तीर्थ के दो रूप हैं एक तो मृणमय रूप है वो जो दिखाई पड़ रहा है जहां कोई भी जाएगा सैलानी और घूम के लौट आएगा और एक उसका चिन्हमय रूप है जहां वही पहुंच पाएगा जो अंतरस्त होगा जो ध्यान में प्रवेश करेगा तो काशी बिल्कुल और हो जाएगी तो काशी के सौंदर्य का इतना वर्णन है और इस काशी को देखो तो फिर लगता है कि ये एक कवि की कल्पना है इससे ज्यादा गंदी कोई बस्ती नहीं ये काशी जिसको हम देख के आ जा रहे पर किस काशी की बातें कर रहे हो तुम तो? किस काशी की बात हो रही किस काशी के सौंदर्य और अपूर्व वैसा कोई नगर नहीं जगत में उसे देखो किसकी बात कर रहे हो ये काशी अगर है तब फिर ये सब कभी कल्पना हो गई नहीं पर वो काशी भी है और एक कांटेक्ट फील्ड है ये काशी जहां उस काशी और इस काशी का मिलन होता है तो जो यात्री सिर्फ ट्रेन में बैठ के गया वो इस काशी से वापस लौट आता है वो जो ध्यान में भी बैठ के गया वो उस काशी से भी संपर्क साध पाता है। तब इसी काशी के निर्जन घाट पर उनसे भी मिलना हो जाता है जिनसे मिलने की आपको कभी कोई कल्पना नहीं हो सकती उनसे मिलना हो जाता है तो कैलाश पर उस उसकिक निवास है करीब करीब नियमित रूप से नियम कैलाश का रहा है कि कम से कम 500 बुद्ध सिद्ध तो वहां रहे उससे कम नहीं 500 बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति कैलाश पर रहेंगे ही और जब भी एक उनमें से होगा किसी और यात्रा पर तो दूसरा जब तक ना हो तब तक विदा नहीं हो सकता 500 की संख्या वहां पूरी रहेगी ही उनकी 500 की मौजूदगी कैलाश को तीर्थ बनाती है लेकिन यह बुद्धि से समझने की बात नहीं इसलिए मैंने पीछे छोड़ रखी उन 500 की उपस्थिति कैलाश को तीर्थ बनाती है काशी का भी नियमित आंकड़ा है कि उतने संत वहां रहेंगे ही उनमें से कभी कमी नहीं होगी उनमें से एक को विदा तभी मिलेगी जब दूसरा उस जगह स्थापित हो जाएगा असली तीर्थ वही है और उनसे जब मिलन होता है तो आप तीर्थ में प्रवेश करते हैं पर उनके मिलन का कोई भौतिक स्थल भी चाहिए आप उनको कहां खोजते फिरेंगे उस असरी घटना को आप न खोज सकेंगे इसलिए भौतिक स्थल चाहिए जहां बैठ के आप ध्यान कर सकें और उस अंतर जगत में भी प्रवेश कर सके और वहां संबंध सुनिश्चित संबंध एक तो ये जो बुद्धि से ख्याल में नहीं आएगा बुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं है तीर्थ का ठीक तीर्थ का अर्थ जो दिखाई पड़ जाता है वो नहीं है छिपा है उसी स्थान पर छिपा है दूसरी बात इस जमीन से जब भी कोई व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होकर विदा होता है तो उसकी करुणा उसे कुछ चिन्ह छोड़ देने को कहती है क्योंकि जिन जिनको उसने रास्ता बताया जो उसकी बात मान के चले जिन्होंने संघर्ष किया जिन्होंने श्रम उठाया उनमें से बहुत से होंगे जो अभी नहीं पहुंच पाए और उनके पास कुछ संकेत चाहिए जिनसे कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वो संपर्क पुनः साध सकें। इस जगत में कोई आत्मा कभी खोती नहीं पर शरीर तो खो जाते हैं तो उनसे संपर्क साधने के लिए सूत्र चाहिए उन सूत्रों के लिए भी तीर्थों ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे कि आज हमारे रडार काम कर रहे हैं जहां तक आंखें नहीं पहुंचती वहां तक राडार पहुंच जाते हैं जो आंखों से कभी नहीं देखे गए तारे वो राडार देख लेते हैं तो तीर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक राडार का इंजाम है जो हमसे छूट गए जिनसे हम छूट गए उनसे भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं इसलिए प्रत्येक तीर्थ निर्मित तो किया गया उन लोगों के द्वारा जो अपने पीछे कुछ लोग छोड़ गए जो अभी रास्ते पर है जो पहुंच भी नहीं गए और जो अभी भटक सकते हैं और जिन्हें बार बार जरूरत पड़ जाएगी कि वो कुछ पूछने कुछ जानने कुछ आवश्यक हो जाएगा और छोटी सी जानकारी उन्हें भटका दे सकती है, क्योंकि भविष्य उन्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं आगे का रास्ता उन्हें बिल्कुल पता नहीं तो उन सबने सूत्र छोड़े उन सूत्रों को छोड़ने के लिए विशेष तरह की व्यवस्थाएं की तीर्थ खड़े किए मंदिर खड़े किए मंत्र निर्मित किए मूर्तियां बनाई और सबका आयोजन किया और सबका आयोजन एक सुनिश्चित प्रक्रिया है रिचुअल जिसे हम कहते हैं वो एक सुनिश्चित प्रक्रिया है अब अगर एक एक जंगली आदिवासी को हम ले आए और वो आकर देखे कि जब भी प्रकाश करना होता है तो आप अपनी कुर्सी से हैं दस कदम चल के बाई दीवाल के पास पहुंचते हैं वहां एक बटन को दबाते हैं और बिजली जल जाती है वो आदिवासी किसी भी तरह न सोच पाएगा कि इस बटन में और इस दीवार के भीतर और इस बिजली के बल्ब में कोई तार जोड़ा हुआ है इसके सोचने का कोई उपाय नहीं उसे ये एक रिचुअल मालूम पड़ेगा कि कोई तरकीब है यहां से उठना ठीक जगह पर ठीक जगह पर हर कहीं दीवाल पर नहीं चले जाते ठीक जगह पर दीवाल पे जाते हैं ठीक हर कोई बटन नहीं दबा देते नंबर एक की बटन दबाते, जब नंबर दो की दबाते तो पंखा घूमने लगता है नंबर तीन की दबाते तो रेडियो बोलने लगता है और खास दीवाल के कोने में जाके कुछ तरकीब करते हैं और वहां से कुछ होता है सब चलें उसे ये रिचुअल मालूम पड़ेगा एक क्रियाकांड और समझ ले कि आप नहीं है घर में वो बिजली चली गई है और वो उठा और उसने जाके पूरा रिचुअल किया लेकिन बिजली ना चली पंखा ना चला रेडियो ना खोला तो वो समझेगा कि रिचुअल में कोई भूल हो रही है अपने क्रियाकंड में कुछ भूल हो रही है शायद अपन ठीक कदम नहीं उठाए बाएं कदम से जाना था कौन से कदम से पहले वो आदमी गया पता नहीं अंदर अंदर कोई मंत्र भी पढ़ता हो मन में और बटन दबाता हो क्योंकि हम बटन वही दबाए हैं और बिजली नहीं चल रही उसके लिए तो बिजली के पूरे फैलाव का कोई अंदाज नहीं हो सकता है करीब करीब धर्म के संबंध जिनको भी हम क्रियाकांड कहते हैं वो सब धर्म के हमारे द्वारा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते भीतरी व्यवस्था को पकड़ लिए गए ऊपरी कृत्य उनको हम पूरा भी कर लेते हैं फिर पाते हैं कुछ नहीं हो रहा यह कभी हो जाता है कभी नहीं होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं कभी हो जाता है इससे शक भी होता है कि शायद होता होगा फिर कभी नहीं होता तो फिर ये शक होता है कि शायद संयुक्त से हो गया होगा क्योंकि अगर होना चाहिए तो हमेशा होना चाहिए और हमें भीतरी व्यवस्था का कोई भी पता नहीं जिस चीज को आप नहीं जानते उसको ऊपर से देखने पर वो रिचुअल मालूम पड़ेगी जब पहली दफा और ऐसा छोटे मोटे आदमियों के साथ होता हो ऐसा नहीं जिनको हम बहुत बुद्धिमान कहते हैं उनके साथ भी यही होगा क्योंकि बुद्धि ही बचकानी चीज है बड़े बोला बुद्धिमान भी एक अर्थ में जुबेनायल बचकानी होता है, क्योंकि बुद्धि कोई बहुत गहरे ले जाने वाली चीज है। जब पहली दफा ग्रामोफोन बना तो फ्रांस की साइंस एकेडमी में उसको जिस वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन बनाया और वो लेके गया तो बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी तीन साल पहले ढाई साल पहले फ्रेंच एकेडमी में सारे फ्रांस के बड़े से बड़े वैज्ञानिक सदस्य थे वही हो सकते थे सदस्य कोई सौ वैज्ञानिक घटना देखने आए थे उस आदमी ने ग्रामोफोन का रिकॉर्ड चालू किया तो जो प्रेसिडेंट था फ्रेंच एकेडमी का वो थोड़ी देर तो देखता रहा फिर उचक के उस आदमी को उसने गर्दन पकड़ ली उस आदमी की जो वो ग्रामोफोन लाया वो उसने समझा कि कोई ट्रिक कर रहा है गले से ये, ये हो कैसे सकता है कि विकार और और आवाज निकल रही है कोई हरकत कर रहा है ये कोई गले में अंदर हरकत कर रहा है कोई तरकीब इसने लगाई हुई है उसने उचक ये ऐतिहासिक घटना बन गई क्योंकि एक वैज्ञानिक से ऐसी आशा नहीं हो सकती उसने जाके उसकी गर्दन पकड़ ली वो आदमी तो घबराया उसने कहा कि क्या करते उसने कहा कि तुम रोको तुम मुझे धोखा ना दे पाओ उसका गला दबाया रहा लेकिन तब भी उसने देखा आवाज आ रही तब तो वो बहुत घबराया तो बहुत घबराया उस आदमी को कहा कि तुम बाहर जाओ उसको बाहर ले गए लेकिन तब भी आवाज आ रही तो वो सौ के सौ वैज्ञानिक सख्ते में आ गए और उनमें से एक ने खड़े होकर कहा कि इसमें कोई शैतानी चाल होनी चाहिए इसको मत ये छू हर इसको छूना मत इसमें कुछ न कुछ डेविल जरूर शैतान इसमें हाथ बटा रहा है कि ये हो ही कैसे सकता है आज हमें हंसी आती है क्योंकि अब हो गया है इसलिए पर्चे थे अभी भी जो नहीं हो सकता हम उसमें भी वैसी परेशानी पड़ जाएंगे अगर किसी दिन सब खो जाए फिर यह सभ्यता हमारी एटम गिरे दुनिया पर और ये सब खो जाए और किसी आदिवासी के पास एक ग्रामोफोन बज जाए तो उसके गांव के लोग उसको मार डालें ग्रामोफोन बजा दे अगर वो तो गांव के लोग उसको मार डालें क्योंकि वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा वो बता तो नहीं पाएगा कि रिकॉर्ड कैसे बोल रहा है ये तो वो नहीं पता ये तो आप भी नहीं बता पाओगे ये बड़े मजे की बात है कि सब सभ्यताएं बिलीफ से जीती है दो चार आदमियों के पास कुंजियां होती हैं बाकी तो भरोसा होता है आप भी ना बता पाओगे कि कैसे बोल रहा है सुन लेते हैं मालूम है कि ठीक है बोलता है भर लिया जाता है बाकी आप भी ना बता पाओगे कैसे बोल रहा है बटन दबा देते हैं बिजली जल जाती है रोज जला लेते हैं पर आप भी ना बता पाओगे कैसे चल रही है कुंजियां तो दो चार आदमियों के पास होती है सभ्यता की बाकी सारे लोग तो काम चला लेते हैं बस जो काम चलाने वाले हैं जिस दिन कुंजियां खो जाएं उसी दिन मुश्किल में पड़ जाएंगे उसी दिन उनको आत्मविश्वास दगमगा जाएगा उसी दिन वो घबराने लगेंगे और फिर अगर एक दफा बिजली ना जली तो कठिन हो जाए तीर्थ है मंदिर है उनका सारा का सारा विज्ञान और उस पूरे विज्ञान की अपनी सूत्रबद्ध प्रक्रिया है एक कदम उठाने से दूसरा कदम उठा है उठता है दूसरा उठाने से तीसरा उठता है तीसरे से, से चौथा उठता और परिणाम होता है एक, एक एक भी कदम बीच में खो जाए एक भी सूत्र बीच में खो जाए तो परिणाम नहीं होता एक और बात इस संबंध में ख्याल लेने चाहिए कि जब भी कोई सभ्यता बहुत विकसित हो जाती है और जब भी कोई विज्ञान बहुत विकसित हो जाता है रिचुअल तो सिंप्लीफाइड हो जाता है कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाता जब भी कोई विज्ञान पूरी तरह विकसित जब वो कम विकसित होता है तब उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जब वो पूरी तरह विकसित हो जाता है और जब पूरी बात पता चल जाती है तो उसका जो उसे क्रीमान करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड और सरल हो जाती है अब इससे सरल क्या होगा कि आप बटन दबा देते हैं और बिजली जल जाती इससे सरल और क्या होगा लेकिन क्या आप सोचते हैं जिसने बिजली बनाई उसने बटन दबा के बिजली जला ली थी अब इससे सरल क्या होगा कि मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा हमें लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस तरह वो टेप रिकॉर्डर बन गया अब अगर, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना पड़ता तो मैं कहूंगा बोल दो रिकॉर्ड हो जाता है लेकिन इस तरह वो बन नहीं गया है जितना विज्ञान विकसित होता है उतनी ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस उतनी ही सरल प्रक्रिया हो जाती है तभी तो जनता के हाथ में पहुंचती नहीं तो जनता के हाथ में कभी पहुंच ना सकेगी जनता के हाथ में तो सिर्फ आखिरी नतीजे पहुंचते हैं जिनसे वो काम करना शुरू कर देते हैं धर्म के मामले में भी यही होता है जब धर्म की कोई खोज होती है जब महावीर कोई सूत्र खोजते हैं तो आप ऐसा सोचना कि सरलता से मिल जाता है महावीर का तो पूरा जीवन दांव पे लगता है लेकिन जब आपको मिलता है तब बिल्कुल सरलता से मिल जाता है तब तो आपको बटन दबाने जैसा ही मामला हो जाता है, और यही कठिनाई भी है क्योंकि आखिर में खोजने वाले का तो सारा खो जाता है और बटन आपके हाथ में रह जाती जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते फिर आप नहीं बता पाते कि कैसे करेगा इससे काम होगा कैसे अभी रूस और अमरीका दोनों के वैज्ञानिक इस बात में उत्सुख के किसी भी तरह बिना किसी माध्यम के विचार संक्रमण टेलीपैथी के सूत्र खोज लिए जाएं क्योंकि जब से लूना खो गया उसके रेडियो के बंद हो जाने से तब से यह खतरा खड़ा हो गया है कि मशीन पर अंतरिक्ष में भरोसा नहीं किया जा सकता अगर रेडियो बंद हो गया हमारे यात्री सदा के लिए खो जाएंगे फिर उनको हम कभी संबंध भी ना बना पाएंगे हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीजें भी जान लें जो हमें बताना चाहें लेकिन फिर हमसे कोई संबंध नहीं हो पाया तो अल्टरनेट सिस्टम की जरूरत है कि जब मशीन बंद हो जाए तो भी विचार का संक्रमण हो सके इसलिए रूस और अमेरिका दोनों के वैज्ञानिक टेलीपैथी के लिए भारी रूप में उत्सुक है तो अमरीका ने तो एक छोटा सा कमीशन बनाया जो तीन साल चार साल सारी दुनिया में घूमा उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वह घबराने वाली लेकिन वो सब रिचुअल मालूम होता है क्योंकि उसने देखा कि घटना घटती है लेकिन कैसे घटती है वो करने वाले नहीं बता सकते अब उसने लिखा है कि अमेजान का एक छोटा सा कबीला बड़े हैरानी के काम करता है हर गांव में एक छोटा सा वृक्ष होता है खास जाति का जिससे मैसेज भेजने का काम लिया जाता है वृक्ष पति गांव गया हुआ है बस सामान लेने पत्नी को कुछ ख्याल आ गया है कि वो फलन सामान तो भूल ही गए तो वो जाकर उस वृक्ष को कह देती है कि देखो वो फलाना सामान जरूर ले आना वो मैसेज डिलीवर हो जाती वो आदमी जब शाम को लौटता है फला सामान ले आता है जब ये कमीशन के लोगों ने देखा तो तो घबराने जैसी बात थी हम फोन देखते नहीं घबराते हम फोन तक तो कहते हम नहीं घबराते एक आदिवासी देख के घबरा जाता है कि क्या मामला आप किससे बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रहे क्योंकि हमें पूरी सिस्टम का ख्याल है इसलिए हम नहीं घबराते वायरलेस से भी हम बात करते हैं तो भी हम नहीं घबराते क्योंकि हम सिस्टम का हमें पता है और वो परिचित है इस वृक्ष से कैसे संवाद हो रहा है और जब उस कमीशन के लोगों ने दो चार दिन सब तरह के प्रयोग करके देख ली उन स्त्रियों से पूछा गांव के लोगों से पूछा उन्होंने कहा ये तो हमें पता नहीं लेकिन ऐसा सदा होता है ऐसा सदा होता है ये वृक्ष साधारण नहीं है ये वृक्ष बड़ी पूजा से स्थापित किया गया इस वृक्ष को हम कभी मरने नहीं देते इसी वृक्ष की शाखा हाँ को लगाते चले जाते हैं ये सनातन है ये जो वृक्ष है इसको हमारे बाप दादो न उनके बाप दादो सब ने सबने इसका उपयोग किया सदा से ये, ये काम दे रहा है क्या होता होगा अभी वैज्ञानिक के पकड़ के एकदम बाहर बाहर थे और जो कर रहा है उसको भी पता नहीं क्योंकि उस पर सिम्पलीफाइड प्रोसेस है इस वृक्ष की प्राण ऊर्जा का टेलीपैथिकली उपयोग किया जा रहा है वो कैसे किया गया शुरू और ये वृक्ष कैसे राजी हुआ और कैसे इस वृक्ष ने काम करना शुरू कर दिया और हजारों साल से कर रहा है काम अब उस गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो की तो खो गई है जिसने किया होगा इस वृक्ष को किया पर वो काम ले रहे हैं उस वृक्ष से वो उस वृक्ष को लगाए चले जाते हैं अब बुद्ध के बोधि वृक्ष को बौद्ध नहीं मरने देते तो इस वृक्ष की बात समझ के आपको ख्याल में आ सकेगा कि उसका कुछ उपयोग है ज्ञान हुआ उसको मरने नहीं दिया गया असली सूख गया तो उसकी शाखा अशोक ने भेज दी थी लंका में तो वो वहां वृक्ष था तो अभी उसकी शाखा को फिर लाके पुनर्पित कर दिया लेकिन वही वृक्ष कंट्यूनिटी में रखा गया अब इस बुद्ध गया के तीर्थ का उपयोग है वो इस बोधि वृक्ष पर निर्भर है सब कुछ इस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बैठ के ज्ञान पाया है और जब बुद्ध जैसे ज्ञान की घटना घटती है तो अगर जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष बुद्ध के बुद्धत्व को पी गया हो तो बहुत हैरानी नहीं ये जो घटना है ये जो बुद्ध का बुद्धत्व है ये जो आलोकित हो जाना है इस व्यक्ति का ये जो कौन बिजली की पैदा हुई होगी अगर आकाश से बिजली चमकती है और वृक्ष सूख जाता है तो कोई कारण तो नहीं है कि बुद्ध में चेतना की बिजली चमके और वृक्ष किन्हीं नए अर्थों में जीवंत हो जाए जो कि दूसरा वृक्ष नहीं है तो बुद्ध के गुप्त संदेश थे कि इस वृक्ष को कभी नष्ट न होने दिया जाए और बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा मत करना इस वृक्ष की पूजा से काम चल जाएगा इसलिए 500 साल तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई सिर्फ बोधि वृक्ष की ही मूर्ति बना के पूजा चलती थी तो 500 साल बाद तक के बुद्ध के जितने मंदिर हैं वो बोध वृक्ष की ही पूजा करते रहे जो चित्र हैं उनमें बुद्ध नहीं है बीचे नीचे सिर्फ आ रहा है बुद्ध का प्रकाश है बोधि वृक्ष कुछ नहीं है वो असल में ये जो वृक्ष है ये आत्मसात कर गया ये पी गया उस घटना को ये चार्ज हो गया अब इस वृक्ष का जो उपयोग जानते हैं वो आज भी इस वृक्ष के द्वारा बुद्ध से संबंध स्थापित कर सकते ये तो, तो बोध गया नहीं है मूल्यवान मूल्यवान वो बोधि वृक्ष है उस बोधि वृक्ष के नीचे वर्षों तक बुद्ध संक्रमण करते रहे उनके पैर के पूरे निशान बना के रखे जहां वो ध्यान करते करते थक जाते तो उस वृक्ष के पास घूमने लगते वो घंटों उस वृक्ष के पास घूमते रहते बुद्ध किसी के साथ इतने ज्यादा नहीं रहे जितने उस वृक्ष के साथ रहे उस वृक्ष से ज्यादा बुद्ध के साथ कोई नहीं रहा और उतनी सरलता से तो कोई आदमी रह भी नहीं सकता जितनी सरलता से वो वृक्ष रहा बुद्ध उसके नीचे सोए भी है बुद्ध उसके नीचे उठे भी हैं बैठे भी हैं बुद्ध उसके आस पास चले भी हैं बुद्ध ने उससे बातें भी की होंगी बुद्ध उससे बोले भी होंगे उसको उस वृक्ष की ऊर्जा जीवन ऊर्जा बुद्ध से आविश्चित तो जब अशोक ने भेजा अपने बेटे को महेंद्र को लंका तो उसके बेटे ने कहा कि मैं भेंट क्या ले जाऊं तो उन्होंने कहा और तो कोई भेंट हो भी नहीं सकती इस जगत में एक ही भेंट हमारे पास है कि तुम तो इसकी एक शाखा ले जाओ वृक्ष की साखा को लगाया आरोपित किया और उस शाखा को भेजा दुनिया में कभी किसी सम्राट ने किसी वृक्ष की शाखा किसी को भेंट नहीं भेजी को कोई भेंट मगर सारा लंका आंदोलित हुआ उस शाखा के पहुंचने से और लोग समझते हैं कि महेंद्र ने लंका को बौद्ध बनाया वो गलत समझते हैं वो वो साखा महंद की कोई हैसियत ना थी महद साधारण हैसियत का और बुद्ध की अशोक तो की तो लड़की भी सांख थी संधमित्रा वो दोनों की कोई इतनी बड़ी हैसियत ना थी लंका का कन्वर्सन जो है वो उस बोधि वृक्ष की शाखा के द्वारा किया गया कन्वर्सन और ये बुद्ध के ही सीक्रेट संदेश थे कि लंका इस इस वृक्ष की शाखा पहुंचा दी जाए ठीक समय की प्रतीक्षा की जाए और ठीक व्यक्ति की और जब ठीक व्यक्ति आ जाए तो इसको पहुंचा दिया जाए क्योंकि इसी से वापस किसी दिन हिंदुस्तान में फिर इस वृक्ष को लेना पड़ेगा अब ये सारी की सारी अंतर कथाएं हैं जिसको कहना चाहिए गुप्त इतिहास जो इतिहास के पीछे चलता है और ठीक व्यक्तियों का उपयोग करना पड़ता है अब संघ और महिंद दोनों बौद्ध भिक्षु थे बुद्ध के जीवन में तो हर किसी के हाथ से नहीं भेजे जा सकते थे वो वो वृक्ष की शाखा जिसने बुद्ध के पास जिया हो जाना हो और जो उस शाखा को वृक्ष की शाखा मान के ना ले जा सके जीवंत तो बुद्ध मान के ले जा सके उसके हाथ में दिया जा सकता है। हर किसी के हाथ से वो नहीं भेजा जा सकता था फिर लौटने के लिए भी प्रतीक्षा करनी जरूरी थी ठीक लोगों के हाथ से वो वापस आना चाहिए ठीक लोगों के द्वारा वापस आना चाहिए कभी कभी इतिहास के पीछे जो इतिहास है वो बात करने जैसा है असली इतिहास वही है जहां घटनाओं के मूल स्रोत घटित होते हैं जहां जड़ें होती हैं फिर तो एक घटनाओं का जाल है जो ऊपर चलता है वो असली इतिहास नहीं जो अखबार में छपता है और किताब में लिखा जाता है वो असली इतिहास नहीं पर कभी असली इतिहास पर हमारी दृष्टि हो जाए तो फिर इन सारी चीजों का राज समझना ज्यादा आसान है। तो बाकी फिर बाकी फिर